श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय िहारी ला जय ओम नमो भगवती ओम जयति पराशर सूमु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यस्यकमगल वाग्म जगत्प्रेवती विश्वसर्गसर्गा नव लक्षण परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बरा कुकी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव पात्रपात्र विचारण न कुरते न स्वरम वीक्षते नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमुन ध्यानादुर्लभम दत्ते भक्तिरसम सगवान् गौर परो गति बल्लव ललना पल्लव पानोत्क नौ सब्ली मलम हरि हल्लीसित चेतोदर्पण आर्जनम भवहावाग्न निर्वासम विद्यावधु जीवनं विद्यावधूजीवनम बुद्धिवर्धनं बुद्धिवर्धन प्रतिपदम पूर्णास्वादनम सर्वात्मस्नपन परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन नारायणं नमस्कृति नरम चोत्तम देविन सरस्वती व्यास पतो जयमुदीरई व्वांछाक तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊप दुर्गतजनकदयावूप हे भक्तिम सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में मन्न मते ृंदव बिहारी परम कृपा श्री लीला मंजिरी लोहनाथ गोस्वी पाद के श्री चरण आनंद में कोट कोट बंधन परस्सा यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान जितने भी रस समूह रसिक समूह उन रसिक समूहों के श्री चरणारंद में बल्ले विद्याभूषण विराजमान है श्री विश्वनाथ चकवर्ती जी विराजमान है सारे महापुरुष यहाँ विराजमान हैं समाधि में उनकी पावन सन्निधि में श्री चंपक मंजिरी स्वरूप श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के प्रार्थना के गायन का एक क्रम कई वर्षों से चलता रहा है और ये सेवा प्राप्त होती रही महापुरुषों के नरोत्तम ठाकुर महाशय के हृदय के अद्भुत उद्गार के रूप में जो प्रार्थना प्रकट हुई उस प्रार्थना का आश्रय ग्रहण कर उन शिक्षा गुरुओं उन सदगुरुओं के शिव चरणारू में आत्मसमर्पण करने का यह परम मंगल में क्षण प्राप्त हुआ है और इस क्षण की हम वंदना परम विपश्चित शुरु देश के अंदर वाले श्री शिव गोस्वामी जी महाराज उनकी पावन संधि में श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के धियो धियो के परम कृपा में अवसर पर और आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री गुण जी उनके धियो धीओ के परम पावन अवसर पर उन दोनों महापुरुषों के श्री चरणारुन में कोट कोट बंधन और उनके श्री चरणार्घ में यही प्रार्थना है के उनके अनुगति के द्वारा श्री प्रियालाल की मधुरतम सेवा शिव रूपानुग जो परम श्रेष्ठ सेवा है वो श्रेष्ठ सेवा हमको प्राप्त यद्यपि श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने रागानुगा भक्ति का वर्णन करते हुए दो प्रकार की भक्तियों का स्थापन किया था एक भक्ति थी कामानु का भक्ति और दूसरी है संबंधानु का भक्ति संबंधानुरा को कामानुरा से कुछ अलग किया यदि वो भी संबंधी ही है परंतु तो उसको कहीं भक्त साम्य सिंधु में अलग रूप में निरूपण किया ब्रज में चार भाव हैं दास से सख् वास्तव मधुर एक शांत भाव भी जोड़ लिया चलो इनमें मधुर भाव को अलग किया और मधुर भाव को कहा गया कामानुगा भक्ति जो शेष चार भाग हैं श्री कृष्ण की ब्रह्म और परमात्मा के रूप में उपासना है कृष्ण की उपासना परंतु तो कृष्ण को ब्रह्म समझ करके परमात्मा समझ करके जो उपासना है उसका नाम है शांत भक्ति जहां श्री कृष्ण की ये भाव से उपासना कि ये ब्रजराज कुमार हैं हम श्री नंद बाबा के परिकर हैं नंद बाबा की प्रजा हैं और नंद भवन के राजकुमार इन काम में सेवक हूं इस लौकिक सद्बंध भाव के द्वारा श्री कृष्ण की जहां उपासना की जाए उसका नाम है दास भक्ति ये दास भक्ति ऐश्वर्य के परिप्रक्ष में नहीं है यह दास भक्ति संबंध के परिपेक्ष में है इस संबंध के परिपेक्ष में जो दास भक्ति है उस दास भक्ति को ही हम रागात्मिक भक्ति कहेंगे ये रागात्मक भक्ति के अंतर्गत इस रागात्मिक भक्ति के बाद दूसरी जो भक्ति है वो दूसरी भक्ति है तीसरी भक्ति पहली शांत भक्ति दूसरी दास भक्ति तीसरी साक्ष भक्ति क्ष भक्ति का तात्पर्य है जहां श्री कृष्ण को अपना प्रिय सखा मान करके जो आराधना की जाए वह दास्य वह सक्ष भावात्मिका सक्ष रागात्मिका भक्ति कहलाएगी ऐसा जो प्रकार है उस प्रकार का अंगत्य ग्रहण करके जहां पर भक्त की गए, का का भक्ति की गई वो सक्षाणु का रागात्मिका भक्ति कहलाता रागानुगा भक्ति कहलाई थी जहां श्री यशोदा जी और यशोदा के फर्कर उनमें अपने आप को अवस्थित करके श्री कृष्ण के प्रति लालनेता पालनेता ज्ञान धारण करके जो भक्ति श्री यशोदा श्री नंद और उनके में विद्यमान हैं ऐसे यशोदा नंद के भाव को रागात्मक का भाव कहा जाएगा और उसका आनुगत्य ग्रहण करने वाली जो भक्ति है वह बात्सल्यानुगा भक्ति कहलाएगी परंतु महाप्रभु ने विशेष रूप से श्री गोस्वामी जी को आदिष्ट करके शक्ति संचार करके उनके द्वारा जिस भावोल्लासमयी भक्ति को प्रकट किया वो भावोल्लासमयी भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति होकर के विराजमान तो सामान्य रूप में जितनी भी का भक्ति है वह सभी का भक्ति चाहे दास्य हो चाहे साक्ष पड़कर करके अनुभति में हो चाहे पर करके अनुभति में हो चाहे दास पर करके अनुभति में हो चाहे मधुर पर करके अनुभति में हो वो सभी भक्ति रागन भक्ति कहलाएंगे और रूप जी ने उन सबका ही वर्णन किया परंतु विशेष रूप से श्रीमंत महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ वह भावोल्लास रूप में भक्ति को प्रदान करने के लिए हुआ उस भावोल्लास में अर्थात श्री राधिका के परिक्रम में अवस्थित होकर के प्राण सखियों के अनुगत्य को ग्रहण करके प्रिय सखी रूप में जो भक्ति की जाए वही सर्वोत्तम भक्ति होकर के विराजमान है उसी का नाम भावोल्लास है संचारी कृष्ण सचारी सबोना वा कृष्णभक्तियाोल्लास कथ्य जहाँ सख्यप्रीति है श्रीकिशोरीजी की ललता विशाखा श्री श्रीमुखमंजरी इत्यादि के प्रति सख्यप्रीति है इन ललता विशाखा जितनी भी मंजरीगण है इनकी भी श्री राधारानी के प्रति परम आदरमयी या सख्यमयी प्रीति विराजमान है तो सखी सखी के बीच में कहीं कहीं प्रीति है परंतु श्री राधानी की ललता सखी के साथ में जो प्रीति है वह कृष्ण भक्ति की संचारी मात्र है वो मुख्य नहीं श्री राधानी की मुख्य प्रीति है श्री श्याम सुंदर सिंह श्याम सुंदर की प्रीति को बढ़ाने में सहायता करने में श्री ललता जी परकर के रूप में विराजमान हैं अतः राधारानी की ललता के प्रति जो प्रीति है सक्ष प्रीति वह संचारी कहलाए वो स्थाई भाव नहीं उनका जो स्थाई भाव है वो कृष्ण के प्रति है प्यारे के प्रति है परंतु ललता के प्रति जो प्रीति है वो ललता के प्रति प्रीति विशाखा जी के प्रति प्रीति वह रति का सहायक भाव होकर तो जी के विराजमान परंतु श्री रूपमंजरी जी की या ललिता जी की जो श्री राधा रानी के प्रीति है वो प्रीति स्थायी भाव तो दोनों में अंतर है श्री राधारानी का कृष्ण के साथ में सीधा संबंध है और मुख्य रूप से कृष्ण की समाराधना करना चाहती है इसलिए श्री राधानी की सखी के जो प्रीति है वो तो कैलाई के संचारी परंतु श्री ललता जी के या श्री रूपमंजली जी की जो श्री राधिका के प्रीति है वह संचारी नहीं है वह स्थाई भाव है वे विशेष रूप से श्री किशोरी जी को ही अपना आराध्य मानती हैं और किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ में मिलाना यह उनका लक्ष्य है कृष्ण के साथ में सीधा मिलन प्राप्त करना यह उनका कभी अभिष्ट है ही नहीं श्री राधिका के प्रेम का पोषण करना यही तो उनका अभिष्ट है इसलिए सखी के प्रति जो प्रीति है राधिका के प्रति जो प्रीति है वह स्थाई भाव उस भावोल्लास को प्रकट करने के लिए ही श्रीमद महाप्रभु का विशेष रूप से आविर्भाव हुआ वह उनका मुख्य कारण है महाप्रभु के अवतार के तीन कारण हैं पहला कारण है योग धर्म का प्रचार श्री नाम का प्रचार भगवत भक्ति का प्रचार ये एक सामान्य कारण है महाप्रभु के अवतार का विशेष कारण है भावोल्लास प्रदान करना जीव मातृ को अधिकारी जनों को जीव मातृ माने अधिकारी जनों और महाप्रभु के अवतार का जो अंतरंग प्रयोजन है वह तीसरा अंतरंग प्रयोजन है वह है श्री राधिका के प्रेम की महिमा को मैं जान सकूं श्री राधिका के सुख को मैं जान सकूं मेरा अपना सौंदर्य कैसा है इस अपने सौंदर्य को मैं पहचान सकूं इन तीन अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए अंतरंग प्रयोजन के रूप में श्रीमंद महाप्रभु का अवतार इनमें श्री रागानु का जो भक्ति है ये रूपानों का जो भक्ति है वो रूपानों का भक्ति विशेष रूप से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्री लोकनाथ गोस्वामी पाठ इनकी कृपा के द्वारा जगत में विशेष रूप से अवतरित हुई विशेष रूप से विशेष रूप से उसका स्थापन किया गया श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में भक्ति प्राप्त करने की जो पद्धति है उसका सम्यक प्रकार से शिक्षण दिया शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी को एक मिट्टी का ढीला मात्र नहीं माना जा सकता है शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया में चेतन का चेतन के द्वारा ही चेतन को भी कहीं ज्ञानोपदेश प्रदान करने का की पद्धति शिक्षण की पद्धति है एक अध्यापक कभी भी अपने विद्यार्थी को एक मिट्टी का ढेला नहीं मानता है लोक नहीं मानता है कि उसको जैसे चाहो वैसे मोल के बना दो मिट्टी का ढेला एक अचेतन वस्तु है और यदि ऐसा होता कि जो विद्यार्थी है वो यदि अचेतन होता तो फिर सतत प्रक्रिया नहीं होती फिर तो सांचे में ढले हुए बस एक से ही सारे विद्यार्थी उत्पन्न होते एक बार सांचा बना लिया उसमें ढांका और एक से एक से सारे खिलौने बनने बन जाते परंतु शिक्षण की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है शिक्षण की प्रक्रिया में एक ही अध्यापक है एक ही क्लासरूम है एक ही कैरिकुलम है परंतु प्रत्येक विद्यार्थी में अपनी अपनी जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विद्यार्थी का जो स्वरूप है वो अलग होता है एक विद्यार्थी कहीं पहुंच जाता है दूसरा कहीं रह जाता है इसलिए वह कोई जल मिट्टी को ढालने की प्रक्रिया नहीं है वह एक चेतन को अधिक उत्तम व्यक्तित्व देने की समग्र व्यक्तित्व को प्रदान करने की शिक्षण की एक प्रक्रिया है वह एक चरित्र निर्माण की चरित्र का अर्थ कोई सत्व गुण की स्थापना मात्र नहीं है कि सात्विक जो गुण है सत्य दया धर्म केवल इनकी स्थापना कर दी ये ये चरित्र नहीं है चरित्र का मतलब है कि जीवन का जो परम लक्ष्य है सर्वोत्तम लक्ष्य है उस सर्वोत्तम लक्ष्य के उपयुक्त एक व्यक्तित्व उस विद्यार्थी को अध्यापक प्रदान करता है तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह जीवन के उद्देश्य के साथ में सर्वदा सर्वदा छोड़ा हुआ है वह जीवन के उद्देश्य से जीवन के परम लक्ष्य से सर्वदा विच्छिन्न नहीं तो जो बातारूप शिक्षा है सामान्य शिक्षा है वह शिक्षा भी कहीं न कहीं जीवन के परम लक्ष्य के साथ में जुड़ी हुई है विद्या के चार रूप श्रीमदभागवत में वर्णन किए गए विद्या का एक रूप है वह वा है वार्ता चतुर्थ संस्करण में विद्या का दूसरा वार्ता कौन है क्या है स्कूल कॉलेज में जो पदार्थ विज्ञान की हमको शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हम वार्ता कहेंगे विद्या का दूसरा जो स्वरूप है वो विद्या का स्वरूप है नीति अर्थात एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद इन राजनीति को कहीं शिक्षा दी जाए ये विद्या का दूसरा स्वरूप है विद्या का तीसरा जो स्वरूप है वो विद्या का तीसरा स्वरूप है तई तय का तात्पर्य है इस जीवन में हम सुव्यवस्थित रहे और जीवन के बाद में जो जीवन है लाइफ बियॉन्ड लाइफ उसको भी कहीं हम अधिक संभालें अतः पारमार्थ जो पारलौकिक जीवन है उसको भी सुधारा जाए कहने का तात्पर्य है ये जीवन भी सुधरे और स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होकर के भी अधिक श्रेष्ठ जीवन हमको प्राप्त हो यह विद्या का तीसरा रूप है ये तीनों मुक्ष नहीं विद्या का जो वास्तविक स्वरूप है परम स्वरूप है वह परम स्वरूप है आम विद्या की विद्या यह विचार करते हुए कि कौन सी वस्तु असत है कौन सी वस्तु सत है जो सत वस्तु है उसको प्राप्त किया जाए और जो असत वस्तु है उनका लय और विक्षेप से युक्त जो वस्तुएं हैं उनका त्याग किया जाए तो शिक्षा का यह विद्या प्रदान करना चार स्वरूप हैं विद्या के चार स्वरूप बताए एक हुआ वार्ता दूसरा हुआ नीति तीसरी विद्या हुई त्रय और चौथी विद्या हुई अन्वीक्षिकी इन अंवीक्षिकी विद्या में जो परम सत्य है उसका भी मधुरतम स्वरूप प्राप्त होगा आंगिक विद्या का भी सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त होगा वो सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त होगा भगवान के माधुर्य का से प्राप्त कर माधुर्य आस्वाद यही भगवत्ता का सार है माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कईल प्रचार तासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णी आनाईते सुन माते भक्त ग तो भगवत्ता का जो मूल सार है वह माधुर्य है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्त्रीय ज्ञान उस वैराग्यव शाम भगति इन छह ऐश्वर्यों में मुख्य जो ऐश्वर्य है वो श्री ऐश्वर्य ऐश्वर्य भगवत्ता का मूल तत्व तो नहीं है वल भगवान भगवत्ता का मूल तत्व तो नहीं है यश भगवत्ता का मूल तत्व नहीं है ज्ञान और वैराग्य भी भगवत्ता के मूल तत्व नहीं है भगवत्ता का मूल तत्व है माधुरी भगवत्ता का मूल तत्व है श्री और उस श्री का सर्वोत्तम स्वरूप कहीं प्राप्त होता है तो वो सर्वोत्तम स्वरूप रागानुरा भक्ति के आधार को ग्रहण करके श्री जी के पदकर में हमको कहीं स्थिति की प्राप्ति हो और श्री राधिका की दास बनकर के श्री युगल की सेवा करें यही जीवन का मुख्य सर्वोत्तम लक्ष्य हो सकता है और यही भगवत्ता का परंपरण साफ है कि मदीशा नाथत्व ब्रिज विपिन चंद्रम ब्रिजवनेश्वरी तनाथात्व तद तुल तो, तो ललता विशाखानु शिक्षा ली वितरण गुरुत्व प्रिय तो सरो ग्रीन द्रव तत्प्रेक्षा लल तर मेरी स्वामी है श्री राधानी मेरा सीधा संबंध है श्री राधानी से राधानी के प्यारे हैं श्री श्याम सुंदर इसे श्याम मेरे दुग्ने प्यारे हुए ऐसा नहीं है कि हम तो राधा रानी के शाम सुंदर से हमको कोई काम ही नहीं ये रस की रीति है कि प्यारे की प्यारी वस्तु तो दुगनी प्यारी होती है यद्यपि हमारा अपना व्यक्तित्व वह श्री राधिका दासी का है परंतु तो राधिका दासी का व्यक्तित्व होते हुए भी हमारा जो मूल स्वरूप है वो भले राधिका दासी का है तो श्री राधिका के प्यारे हैं श्री श्याम सुंदर अत प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुग्नी प्यारी होती है इसलिए श्याम सुंदर एक मंजरी के लिए दुग्ने प्यारी हो जाती और उन राधा रानी की श्याम सुंदर की प्यारी है श्री राधा रानी इसलिए हमारी स्वामी चौगुनी प्यारी होती और ये कहां तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस प्रकार साधक का निज व्यक्तित्व तो है श्री राधिका दासी और उसके जीवन का लक्ष्य है वह है युगल को सुख प्रदान करना युगल की सेवा इस युगल सेवा के परम लक्ष्य को प्राप्त करके श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद से अपूर्व कृपा शक्ति संचार प्राप्त करके जो सेवा की पद्धति उपस्थित की वो सेवा की पद्धति अद्भुत है वह एक आदर्श बनकर के विराजमान हुई तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की पद्धति में एक चेतन वस्तु को कहीं अधिक सुंदर व्यक्तित्व प्रदान करना यही शिक्षा का परमपरण उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य जीवन के परम उद्देश्य से कभी भी अत्यंत उच्छिन्न नहीं है पृथक नहीं है जो जीवन का परम लक्ष्य है उसमें उस व्यक्तित्व के निर्माण में उस कैरेक्टरिस्टिक के निर्माण में एक चरित्र के निर्माण में हमारी वार्ता नीति और ये तीनों प्रकार की जो विद्याएं हैं वह अमरीक्ष की रूपी जो चतुर्थ विद्या है उस चतुर्थ विद्या की सहायिका होकर के विराजमान होती हैं और उस आंखी की विद्या का भी सर्वोत्तम यदि कोई स्वरूप है तो वो सर्वोत्तम स्वरूप है जहां कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा हो ही नहीं ऐसी उपादे रहित आनंद की प्राप्ति हो और श्री मंदर में प्रियालाल की जो अपूर्व सेवा प्रियालाल की जो मंजरी भाव से सेवा है उस मंजरी भाव की सेवा में कहीं कोई किसी प्रकार का स्वार्थ साधक में कभी है, है ही नहीं वह निस्वार्थ रूप में अपूर्व से विराजमान वहां किसी ध्रुव प्रहलाद गरुड़ गजेंद्र उनकी रक्षा के लिए उनके लिए शिव वृंदावन का जो विलास है श्रीयुग का विलास वह किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र के लिए नहीं है वो जो पूरा का पूरा जो विलास है वह श्री प्रभु की स्वस्वरूप में है? उनकी लीला है और स्वस्वरूप की लीला में जैसा भगवत्ता का प्रकाशन है वैसा प्रकाशन कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है और उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए साधक श्रीमद गुरुदेव की कृपा से एक अंतश्चि शरीर प्राप्त करता है भगवत भक्ति गुरुदेव की कृपा से साधक के हृदय में कहीं आविर्भूत होती है और आविर होकर के उस भक्ति के माध्यम से वह श्री प्रियालाल लाल की अंतचि देह से सेवा करते हुए विराजमान होता है तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसार साधक रूप में और सिद्ध रूप में व्रज लोक के अनुसार सेवा की जाए साधक रूप का तात्पर्य है श्री रूप गोस्वामी का जैसा आचरण रहा उस आचरण का पालन किया जाए और सिद्ध का तात्पर्य है कि श्री रूप मंजरी जैसे आचरण करती हैं इस प्रकार का आचरण किया जाए दोनों का घाल मिल नहीं होगा जब साधक की तीन अवस्थाएं हैं अंतर्दशा अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा जब बाह्य दशा में है तो उसका आचरण उसका मॉडल होगा श्री रूप गोस्व जब अंतर दशा में विराजमान है तब उसका मॉडल होगा श्री रूप मंजिल दशा में और रूप जैसा आचरण करने लगेगा तो घालमेल हो जाएगा गर्व हो जाएगी इससे सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही साधक और सिद्ध रूप में साधक को सेवा करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान होना चाहिए इनमें जब वह सिद्ध दशा में पहुंच गया श्री गुरुदेव ने उसे कृष्ण नाम सुनाया और कृष्ण नाम सुनाने पर स्पर्श मणि न्याय से उसका यथावस्थित शरीर भी कहीं चिन्मय हो जाए जैसे पारस ने लोहे को छुआ और लोहा जैसे स्वर्ण बन जाता है इसी प्रकार इसी देरी के भीतर एक चिन्मय देह की दीक्षा श्री कृष्ण नाम रूपी जो मंत्र रूपी स्पर्श मणि है उस स्पर्श मणि के प्रभाव से उसके हृदय में एक चिन्मय देह की प्राप्ति हो जाती है और वह चिन्मय देह की प्राप्ति करके वह उस चिन्मय देह से ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान होता है यही मंजरी देह को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है अभी यद्यपि उसे साक्षात मंजरी देह नहीं मिला है परंतु अंतचि श्री गुरुदेव की कृपा से एक मंजरी देह उसके हृदय में स्थापित हो गया है और उस मंजरी देह में वह श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान होता है और उस सेवा में वह कभी पाद मर्दन दाना भी वृंदारण्य महेश्वरी प्रियतया प्रिय प्राण प्रेष्ट सखी कुला असंकोचिता भूमिका केली भूमिस्वरूप मंजरी मुखा दासकाश्री श्री ब्रजराशस्त में रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम उन दासियों का आश्रय ग्रहण करते हैं उन प्राण सखियों का आश्रय ग्रहण करते हैं जो प्राण सखी श्री प्रियालाल को कभी तांबूल समर्पण करते हुए कभी उनके चरणों को पलोटते हुए कभी उन्हें जल उनका पान कराते हुए कभी श्री प्रिया जी का अभिसार करके श्याम सुंदर के श्रीहस्ते में समर्पित करते हुए श्री वृंदाव्य महेश्वरी श्री राधे का उनका अत्यंत अत्यंत सेवन करती हुई विराजमान है उन दासियों को हम प्रणाम कर रहे हैं ऐसी श्री रूपमंजरी मुखापदास का संशयी रूपमंजरी प्रवृति जितनी भी दासी हैं उन दासियों का हम आश्रय ग्रहण कर रही श्री गोल मंजिरी जी गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी पा था जहां लीला मंजिरी के रूप में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जहां चंपक मंजिरी के रूप में आपको रूप से विराजमान हैं और श्री प्रिया की जैसे सेवा कर रहे हैं वो सेवा इस साधक को भी इस जीव को भी उनकी कृपा से प्राप्त हो यही परम परम अभिलाषा है और इसी अभिलाषा के क्रम में यहां पिछले क्रम में 35 पैंतीस शे थी तो 36 में जो प्रार्थना है उस 36 में प्रार्थना को इसी पृष्ठभूमि में कहीं प्रारंभ कर दिया बहुत संक्षेप में ये निवेदन करना चाहेंगे कि भगवत्ता का सार माधुर्य है माधुर्य का अर्थ है श्री विष्णु चक्रवर्ती जी माधुर्य की परिभाषा देते हैं महीश्वर्य से आवे भावे अनावे भावे वा भा, नरोलाया अपरितग माधुर्य जहां महा ऐश्वर्य प्रकट हो या न हो परंतु मनुष्य लीला का त्याग नहीं हो उसका नाम है माधुर्य माधुरी की जितनी भी लीलाएं हैं वे सब स्वस्वरूप की लीलाएं अर्थात वे किसी ध्रुवलाल गजेंद्र का कल्याण करने के लिए वे लीलाएं नहीं हैं, बल्कि वे लीलाएं श्री श्याम अपने लिए ही कर रही हैं, स्वस्वरूप में वे लीला करती हैं वे लीला लिकें किसी दूसरे के लिए दूसर नहीं है जीव के कल्याण के लिए नहीं है बल्कि वह अपने माधो के का स्वयं आस्वादन प्राप्त करने के लिए ये वे लीलाएं विशेष रूप से विराजमान निज परिकर को अपू रूप से सुख देने के लिए वे लीलाएं क्योंकि रसकी मुख्य भोक्ता वे सखीगण हैं उन निज स्वरूप श्री प्रिया जी की कार्य रूप लता पता रूप जो सखीगण हैं उनको आनंदित करने के लिए वे लीलाएं विशेष रूप से हुई है तत्वता तो वो स्वस्वरूप की लीलाएं हैं श्यामचंद्र को अपने आप को ही आनंद देने की वे सारी की सारी लीलाएं उन लीलाओं का स्फुर किसी चेतन जीव में श्री गुरुदेव की कृपा से स्पर्शमणि न्याय से होगा तो दीक्षा की विधि के द्वारा स्पर्श मणि न्याय से जब साधक के हृदय में कोई मंजनी स्वरूप अंतश्चिंत स्वरूप स्थापित हो जाता है उस अंतचिंत स्वरूप में वह गुरुजनों का अनुगत्य ग्रहण करके सेवा करता है सेवा करते समय उसकी तीन अनुदशाएं होती हैं एक है अंतरदशा दूसरी है अर्धवाह्य दशा और तीसरी है बाह्यदशा कभी कभी बाह्य दशा में वह विशेष रूप से प्रार्थना करता है कि मुझे यह सेवा मिले क्योंकि राय का भक्ति के चार स्तंभ हैं सबसे पहला स्तंभ है लोह श्रुते कृष्णादि माधुरीय दुष्टे धीर न यदेक्षते नाशास्त्रुक्ति तोहोत्पत्ति लक्षण तो पहला जो पाया है चौकी का वो है लोह दूसरा जो पाया है वो है अनुगत्य ये सर्वदा सर्वदा आनुगत्य का मार्ग है रागनों मार्ग तीसरा जो पाया है वो तीसरा पाया है कृपा आनबत्ति में भी सर्वदा कृपा को चाहना ये पाया है और इस कृपा को हम दो रूपों में ही प्राप्त कर सकते हैं एक किम और कदा हमारे पास में किम और कदा इन दो के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है किम में दो भाव हैं किम में पहला भाव है कि मैं जिस चीज को चाह रही हूं वो वस्तु कितनी मूल्यवान है क्या ये वस्तु ये धन मुझे मिलेगा ये कि मैं एक भाव कि मैं जो चाह रही हूं कि किशोरी जो श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करूं कोई सी बात है क्या ये तो महाधनकारी धन अत्यंत गुण ये तो रत्न है ऐसे गुण रत्न को मैं चाह रही हूं तो ये कि मैं एक भाव किम दूसरा भाव यह कि इस वस्तु को जो मैं चाह रही हूं उसके लिए मुझमें योग्यता नहीं है मैं अयोग्य होकर के विराजमान तो अयोग्य होकर के भी दुर्लभतम वस्तु को चाह रही हूं यह किम भाव और कदा का तात्पर्य है कि इस वस्तु को कोई दूसरा नहीं दे सकता ये किशोरी जो आप ही इस वस्तु को दे सकती हैं कोई दूसरा नहीं दे सकता और कदा में दूसरा भाव है कि हाय विलंब मत कीजिए जल्दी से मिल जाए ये विलम्ब किया तब तक तो मैं मर लूंगी तब तक तो, तो मेरा कचरा हो जाएगा कुटफ जाऊंगी इसलिए जल्दी से कृपा करें आपके अलावा कोई दूसरी वस्तु दे नहीं सकता ये दो भाव कदा के विस्तार में है एक्सपेंशन में है और दो भाव जो है वह किन के भाव में है वस्तु तो अत्यंत अत्यंत मूल्यवान है और मैं जो चाह रही हूं वह अयोग्य होने पर भी उस वस्तु को चाह रही हूं इस अयोग्य को भी कृपा के बल पर आप दे सकेंगे इसलिए हमारे पास में रागानुगा मार्ग में किम और कदा इन दो शब्दों के अलावा उस वस्तु को प्राप्त करने की कोई दूसरा मार्ग नहीं है और इन किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ करके ही छत्तीसवीं प्रार्थना में श्री नौतन ठाकुर महाशय कह रहे हैं अब यहां से प्रणाम कर रहे हैं कि हरे हरे कब मोर हरी कब ऐसा सुदन होगा किम और कदा यह कदा का भाव भी है कि कब ऐसा सुदन मुझे प्राप्त होगा कि गोवर्धन गिरिवरे परम निर्भति घोड़े राय काम कराए शौरण कि कब अवसर होगा जबकि मैं श्री गोवर्धन गिरवर जो कि श्री श्याम सुंदर के ही श्री प्रियाजी के विश्राम के स्थल होकर के विराजमान मदीशा नाथत्व ब्रिज विपिन चंद्रम ब्रिजवनेश्वरी तथा तो ललता विशाखा शिक्षा शिक्षाली वितरण गुरुत्व प्रिय सरो ग्रींद तत् ललित रथत्व श्री गोवर्धन श्याम सुंदर के दर्शन कराने के स्थान है और श्री राधा कुंड वे तत्व ललित रथ दत्व ललित रथे देने वाले होकर के बेरा स्मरण ग्रीन रावत तत्पेक्षा ललित रति दत्व स्मरण मना दासगो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री अरे मेरे मन मदीशा नातत्व मेरी स्वामी है श्री राधा श्री श्याम सुंदर है राधा के प्यारे इसलिए दुगने प्यारे हुए उन राधारानी के श्याम सुंदर की प्यारी हैं राधाणी इसलिए राधाणी चौधनी प्यारी हुई प्यारे की प्यारी वस्तु तो दुगनी प्यारी होती है तो राधारानी चौधनी प्यारी हुई श्री गंगा जी उनको शिक्षा प्रदान करने वाली होकर के विराजमान हैं श्री गोवर्धन वह श्री कृष्ण का दर्शन कराने वाले होकर के विराजमान है और श्री राधा कुंड यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्या कुंडम प्रियम तथा जैसे श्री राधिका प्रेम दान करती है ऐसे श्री राधा कुंड का स्नान राधा कुंड का दर्शन यह श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का दर्शन कराने वाला और यह भी श्री राधिका के प्रेम को प्रदान करने वाला है इसे गृंदा श्री गोवर्धन और श्री राधा कुंड ये परीक्षा और ललित इनको प्रदान करने वाले होकर के दोनों के दोनों विराजमान हैं तो अरे मेरे मन तून का निरंतर निरंतर स्मरण कर तो प्रार्थना कर रही है कि ऐसी जो दुर्लभ मेरे हृदय में दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा है किम ये किम का एक भाव है कि ऐसी दुर्लभ वस्तु को मैं चाह रहा हूं तो मुझ में योग्यता नहीं है अब कदाकद आपको मुझे चाहिए वे जल्दी मैं अपने भाई तुम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके डिप्रय करो मुझे इतना समय नहीं है तब तक, तक तो हमारी ये माया देवी अच्छी तरह से कुटाई कर दी इसलिए इनसे बचने के लिए आपकी कृपा का ही एकमात्र सहारा है इसे जल्दी से कृपा कराओ और दूसरी बात ये कि मालिक का मालिक कोई दूसर नहीं आप इतनी समर्थ हैं कि आप अयोग्य को भी वो वस्तु योग्य बना करके प्रदान कर सकती हैं तो कदा के ये ही दो भाव हैं और उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कबे सुदिन कब कदा मेरा यह सुदिन होगा तो चार वस्तु जो मूल है पहले लोभ उत्पन्न हुआ लोभ के बाद में श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद का आश्रय ग्रहण किया आनुगत्य ग्रहण किया और अनवृत् ग्रहण करके अब कृपा का एक मात्र साधन रहा वो कृपा के साधन को प्राप्त करने के लिए किम और कदा इन दो वस्तुओं को अपनाया और तो उसमें कदा को अपनाते हुए एक अयोग्य व्यक्ति को भी हे श्री किशोरी जो आप उस वस्तु को उपलब्ध करा सकती हैं जल्दी से उपलब्ध कराइए इसमें आपको कोई टोकने वाला नहीं है क्योंकि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के विराजमान हैं यदि हम अपने बल पर चलेंगे तो अपने बल पर चलने पर हमको प्राप्त नहीं हो सकती है वो वस्तु कृपा के बल पर जितनी वस्तु प्राप्त होगी उतनी अपने बल पर प्राप्त नहीं हो सकती है और श्री ब्रह्म बृहदभागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी ने यही कहा कि कृपा के बल पर जो वस्तु प्राप्त होती है वो जितनी सुविधापूर्ण और मीठी होती है उतनी अपने साधन से की गई प्राप्त करने वाली वस्तु तो उतनी नहीं हो सकती सेठ जी के यहां पर देर रात के समय कोई अतिथि आए सेठ जी सबका स्वागत करने वाले बुलमाने स्वागत है स्वागत है अभी अभी शयन आरती होकर के चुकी है शयन भोग सर गए हैं उसर गए हैं आनंद से प्रसाद पाओ ये बोले माँ जी हमारा कुछ ऐसा नियम है कि हम तो स्वयं पाकी हैं है। नियम है तो आपने नियम रखो बहुत अच्छी बात है उसके लिए भी कोई कमी नहीं है सेठ जी के भंडार में कोई कमी नहीं बोले मारा जो चाहिए सब सामान दे दिया तो घी आटा चार तरह की सब्जी मिठाई सब सामग्री बनाई विचार तो तो कर रहे हैं साढ़े बज रहे हैं अब कौन चूला फूके रसोई करने में अब ये सामग्री तो रखी रहने दो एक काम करें एक मुट्ठी चावल दो मुट्ठी चावल एक मुट्ठी दाल मिला करके खिचड़ी कर लो जल्दी से हो जाएगा भूख लग रही है बड़ी तय ठाकुर जी को भूख लगाना है तो सामग्री के कोई कमी नहीं है सेठ जी की ओर से परंतु व्यक्ति के पास में समय नहीं है साधन नहीं है ऐसी स्थिति में पहले जो थाल आया था पूरा शैन भूख का सजा हुआ थाल आया था पूरी ब्याल परंतु तो अब ब्याू को तो छोड़ दिया और अपने बल पर चले तो केवल खिचड़ी सामने मिली तो निज बल का जो भजन है वह स्वल्प फल प्रदान करने वाला होता है परंतु तो कृपा के बल से प्राप्त होने वाला जो फल है भजन है वह बहु सुस्त और बहुत फल प्रदान करने वाला होता है तो श्री कृपा का जो बल है वही प्रधान प्रधान हो रहा है तो यहां पर कदा शब्द के द्वारा यही कह रहे हैं कि हरि हरि हरि हरि का तात्पर्य है परम परम व्याकुल इष्ट का नाम कहीं निकल रहा है हरि हरि कहने का मतलब ही है कि मैं व्याकुल हो रही हूं ये दासी कह रही है कि मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हूं कब मोर हरि ऐसी कृपा कब होगी जबकि गोवर्धन गिरिवारे श्री गोवर्धन जो कृष्ण का दर्शन कराने वाले हैं वहां गोवर्धन कंदरा में कम में, में श्री प्रियालाल इनको अभिसार कराऊंगी परम परमनिर्भृत घोरे परमनिर्भृत घर में श्री वृंदावन वृंदावन में भी कुंज कुंज में भी नुकुंज और नुकुंज में भी निवृत्त निकुंज निवृत्त निकुंज में कौ मैं आपको शिवप्रिया लाल दोनों को विराजमान करूंगी वृंदावन में शांत दास सक्ष चारों रस विराजमान है कुंज में केवल दो रस विराजमान है सक्ष रस श्रोत और मधुर रस नुकुंज में केवल एक रस विराजमान है पंत वह अनेक विस्तार के साथ में विराजमान mm. है स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष श्रोत पक्ष इन सब के साथ में नुकुंज में मधुर रस विराजमान है पंत निवृत्त नुकुंज में केवल श्री राधिका पक्ष ही एकमात्र विराजमान है स्वपक्ष ही विराजमान है उस निवृत् कुंज में काव में परम निवृत्त घोरे परम निर्वृत घर में मैं काव आप दोनों को विराजमान करूंगी दासी की जितनी भी इच्छाएं हैं मंजरी के जो एकादश भाव है उन एकादश भावों में मुख्य भाव है वो है पराकाष्ठा का भाव नाम रूप वयो वेश संबंधो यूथ एवच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा ये नवा भाव और पाल्य दासी और निवास का ये दसवां और ग्यारहवा भाव इनमें नवाब भाव जो है नोवा वो है पराकाष्ठा और दासी की सेवाओं में पराकाष्ठा का जो भाव है वो पराकाष्ठा का भाव कौन सा है मंजरी का वो दो भाव है श्री मध्यान्ह योगपीठ में श्री प्रिया जी को श्री श्याम के पास में अभिसार कराना और जो प्रदोष योगपीठ है उस प्रयोग योगपीठ में श्रीमद वर्णावन में श्री प्रिया जी का अभिसार करना ये पराकाष्ट है मध्यान्ह योगपीठ में श्री राधाकोडी की योगपीठ में श्री प्रिया जी का अभिषार कराना और निशान जो प्रदोष योगपीठ है श्याम सुंदर ने जब रास के लिए बैंशी बजाई उस समय शिवप्रिया जी को रास मंडल में अभिसार कराना ये दासी की सेवाओं में सर्वोत्तम सेवा पराकाष्ठा की सेवा है तो यहां पर कोई कह रहे हैं कि परम निवृत्त घर है कब वो अवसर होगा कि परम निवृत्त घर में मैं आपका अभिसार कराऊंगी तीन योगपीठ है एक योगपीठ है गुप्त योगपीठ काल श्री गुप्त कुंड पर श्री पी पोखर पर जब श्री प्रिया जी विराजमान प्रिया प्रातः काल स्नान के लिए या पुष्प चयन के लिए आई हैं उस समय श्री लालजी भी वहां आ गए हैं वो प्रिया को लालजी के हाथ में समर्पित करना ये एक योगपीठ द्वितीय योगपीठ है वो है मध्यान मध्यान योगपीठ में श्री श्याम सुंदर छोड़ करके आप श्री गोवर्धन से राधा पधारे श्री प्रिया जी उस समय श्री राधा सूर्य पूजन के बहाने पधारे हैं और श्री प्रिया को श्याम सुंदर के श्रेस्त में समर्पित करना यह द्वितीय योगपीठ और तीसरी योगपीठ है श्रीवृदावन योगपीठ जहां आप प्रदोष काल में श्री श्याम सुंदर जब वंशी वादन कर रहे हैं उस वंशीवादन को श्रवण करके कभी शुक्लाभिस का कभी कृष्णाभिसार्य का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर के हस्त में समर्पित करना तो सखी की जो दासी है उसकी पराकाष्ठा में ये ही दो सेवाएं श्री राधिका का अभिसार और अभिशार करने के बाद में श्याम सुंदर के श्रीहस्त में श्री प्रिया जी का समर्पण करना यही सर्वोत्तम सेवा होकर के विराजमान तो परम घरे जो घरेवृत्त निकुंज है उस निवृत्त कुंज में राय काम कराव शौय तब कर में श्री कृष्ण और राधिका इन दोनों को निवृत्त निकुंज में ले जाकर के श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में प्रिया जी को समर्पित करूंगी इससे बहकर के और कोई दासी के लिए पराकाष्ठा की सेवा नहीं हो सकती है दासी श्री प्रिया जी की जितनी भी रूप माधुरी का वर्णन कर रही है उस रूप माधुरी के भोक्ता कौन है उस रूप माधुरी के भोक्ता वो दासी स्वयं नहीं है उसके मुख्य भोक्ता है श्री श्याम सुंदर श्याम के उद्दीपन के लिए श्याम के हृदय में जो प्रीति है उस उद्दीपन के लिए प्रिया के सामने श्याम की रूप माधुरी का वर्णन किया जाता जा है श्री श्याम के सामने प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन किया जाता जा जा जा है तो जब श्री किशोरी जी के नक्सिक का वर्णन किया जा रहा है उस नक्सिक का भोक्ता वह दासी नहीं है भक्त नहीं है भक्त जब उनका ध्यान कर रहा है तो उसका भोक्ता वो नहीं है उसके मुख्य भोक्ता उद्दीपन रूप में श्री श्याम को उस रस का भोग कराना यही मंजरी का मुख्य भाव हो करके विराजमान उस भाव के कारण ही वर्णन किया जा अन्यथा अपने इष्ट उनके परम गोपनीय श्रीअंग श्री, श्री स्वरूप उनके वर्णन का कोई दुस्साहस कर ही नहीं सकता है वो महा अपराध हो जाएगा रसाश हो जाएगा परंतु रसकों ने श्री प्रिया लाल की रूपमाधुरी का नक्सिक जो वर्णन किया वहां रंगद रसद और वसुदापुन जितनी भी श्री प्रिया जी के श्रीअंग में अष्टकुंज विराजमान है उन अष्टकुंजों का जो वर्णन किया जा रहा है वह अष्टकुंजों का वर्णन श्री श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान प्रिया के प्रति जो रति भाव है उस रति भाव का उद्दीपन करना यही एकमात्र उसका लक्ष्य होकर के विराजमान है उस सौंदर्य बोध का राय का अवसर होगा कि मैं श्री अपनी स्वामी उनको सजा करके उनको शुक्ला विसार कृष्णाविप उनको धारण करा करके उनके रूप का वर्णन करते हुए स्थापित करती हुई श्री श्याम सुंदर के श्रीअस्त्र में श्री प्रिया जी को समर्पित करूंगी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय अंतर दशा में विराजमान होकर के इस लीला का कहीं आवेश में गायन कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में उनका अपने हृदय का जो भावोद्रेख है वह भावोद्रेक कहीं कविता बन करके अपने आप गीत बन करके प्रकट हो रहा है और ये बिल्कुल कुंज निकुंज की भाषा और व्याकुलता में किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ करके ही श्री नरोत्तम ठाकुर भाषा ये सारा का सारा विवेचन कर रहे हैं ये सारा वर्णन कर रहे हैं किम का तात्पर्य है ये परम दुर्लभ वस्तु है और मैं अयोग्य हूं और कदा का तात्पर्य है मुझे जल्दी से प्रदान करो और आपके अलावा कोई दूसरा दे नहीं सकता इन दो भावों को धारण करके कदा से इमाम कृपा कटाक्ष भाजनम इत्यादि के द्वारा किम कदा इन दो रूपों में ही उस रूप की वंदना कर रहे हैं उसका गायन कर रहे हैं भृंगारे जले रा चरण धोया मुछाव आप चिकोरे तब वो अवसर होगा कि हे श्री किशोरी जो मैं झाड़ी में सुंदर सुगंध जल लेकर के आपके श्री चरणों को धोऊंगी आपके पाद का प्रक्षालन करूंगी और पाद का प्रक्षालन करते हुए तब मैं इस तरह से विराजमान होंगी ये चरण कैसे हैं रा चरण धोआई बहुत स्वाभाविक रूप में ही जो लाल होकर के विराजमान हैं, जिनमें अलग तक के लालमा की, की अनुवादिता नहीं है श्री श्याम स्वयं प्रिया जी के चरणों में कभी अलग तक लगाने के लिए बैठे अल लगाने के लिए बैठे परंतु श्री प्रिया के चरण स्वाभाविक रूप में ही इतने रफ्तार हैं लाल है कि बार बार टे को श्री सुंदर रगड़ रहे हैं ये है कि कल के श्रृंगार का कहीं अविशेष चरण में अभी भी विद्यमान है सखी सावधान करती है कोई लाल जी ये कल का अभिषेक नहीं है हमारी सखी के चरण ही स्वाभाविक रूप में लाल हैं आप तो यहां अलग तक का विन्यास करें स्वाभाविक रूपाचरण ये परम परम स्वाभाविक रूप में रक्तचरण होकर के विराजमान हैं उनको कब में सुंदर जल से धुलाऊंगी श्री प्रिया जी बिना पाद का धारण किए चलती हैं केवल स्नान कुंज से श्री महावाणी जी में वर्णन किया गया स्नान कुंज से जब श्रृंगार कुंज में आती हैं केवल उस समय पावरे धारण करके आती क्योंकि उसके बाद में श्री लाल जी को चरणों में तुरंत अलता लगाना है अब यदि पैदल चल के आएंगे तो रज चरणों में लग जाएगी तो आलता धारण कराने में कहीं विलंब होगा तो स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में जब आती है उस समय केवल खड़ा धारण करके पादुका धारण करके आती हैं नहीं तो शिव वृंदावन में शिवप्रिया स्वाभाविक रूप में खाली नंगे चरण ही विचरण करती हैं तो जब रास में या रास के बाद में या स्नान के बाद में श्री यमुना जल केली के बाद में श्याम सुंदर पुनः चरणों में आलता लगाते हुए विराजमान हैं तो वही कह रहे हैं कि आलता के पूर्व कब मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगी रंगा चरण भृण चले राय अवसर होगा कि के अपनी केशों से ही मैं आपके चरणों को पहुंचूंगी यहां तौलिया की जरूरत नहीं है मिज केश के द्वारा ही जो दासी है वे दासी यहां चरण जो है, उनको वे अपने केश के द्वारा, श्री चंदेली मंजूरी श्री प्रिया जी के चरण उनको पहुंचती हुई विराजमान है एहसास दुर्द सौभाग्य इतनी दुर्लभ वस्तु के अपने केश से इतनी मूल्यवान वस्तु है कि उसके लिए वस्त्र जो है वो भी कहीं छोटा हो जाए अधिक मूल्यवान वस्तु जो है सर्वोत्तम वस्तु वो अपने केश उन केश से मैं कब आपके चरणों को पहुंचूंगी और कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल पूरी जोगा दुहिक अधरे कब सोने की सुंदर पानदान उन पानदान से बीह लेकर के उस बीरा को कपूर इनसे युक्त जो बीड़ा है उस भीड़ा को हे श्री किशोरी कब आपके में मैं समर्पित और श्री लाल जी के श्रीमुख में समर्पित करूंगी और कभी गंदम गंदे संग अदाप तांबूल चर्वतम कपोन से कपोन मिलाकर के श्री श्याम सुंदर अर्धचरित तांबुल श्री प्रिया जी को या प्रियाजी अर्धचंद तांबुल लाल जी को कृपा करके करें प्रदान करेंगी बहाने से कि हे करेंगे ये, ये, ये चंदन की बूद कैसे दिख रही है आओ इसको पूछ दूं अथवा प्रिय पास में आओ आपसे कुछ काम में गोपनीय बात कहनी है ऐसे गोपनीय कोई संवाद कहने के बहाने कहीं कोई पराग का कण कपोल के ऊपर विराजमान है उसको पहुंचने के बहाने कोई चंदन उनकी कोई बिंदु उनको पहुंचने के बहाने श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के पास में आकर के कपोल से कपोल संधान करते हुए अदा तांबुल चरव अर्ध चर्व तांबुल श्री प्रिया को प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो दासी ने प्रिया को तांबूल प्रदान किया या लालजी को तांबूल प्रदान किया और शिव लालजी प्रिया परस्पर एक दूसरे को तांबूल कपोल कपोल से तांबुल से करते हुए प्रदान कर रही हैं तो कनक संपुट करी, कर पूर अधर दोनों के अधरो में मैं तांबूल समर्पित करूंगी और उस समय कवि कुंद दंत कवि दारुण दंत और कभी मौक्तिक दंत इनकी अपूर्ण शोभा का दर्शन करूंगी जब पान नहीं चबा रखा है उस समय मूर्ति के समान दांत है कभी उनकी कांति प्रकट हो रही है तो कुंद की जो कली है जिसमें बीच में एक सामान्य रेखा विराजमान है लाल रेखा विराजमान है इसी प्रकार मसूरे की जहां पर रेखा पास में विराजमान है ऐसे कु दंती होकर के शिवप्रिया विराजमान और कभी जब पान चवाया हुआ है उस समय दंतावली भी लाल हो रही है उस समय दारिण दंती अनार के समान दंतवाली होकर के शिवप्रिया विराजमान है तो दोनों के आधार में कभी उन मुक्ता दंत को दंत पंक्ति को दारिण दंत पंक्ति के रूप में परिवर्तित करते हुए कब मैं विराजमान होंगी प्रिय सखी गण संगे सेवन कौन पर रहेंगे तब वो अवसर होगा कि प्रिय सखियों के संग में मैं आपका सेवन करूंगी यहां पर आमगत्य को नहीं छोड़ा देखिये चार चीज जो मूल में बताई लोग आनगत्य कृपा का बल और निज स्वरूप का अनुभव मैं कौन हूं मैं राधा रानी की दासी हूं ये अभिमान ये चार चीज ही राधा नगर भक्ति के मुख्य आधार होकर के विराजमान और इस में जो अनुगत्य है वो अनुगत्य यही है कि जो नित्य सखी है वह प्राण सखी का अनुगत्य ग्रहण करेगी प्राण सखी प्रिय सखी का अनुगत्य ग्रहण करेगी प्रिय सखी प्रिय नरण सखी का अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान होगी प्रिय नर्म सखी श्री राधिका का अनुत्य ग्रहण करके युगल की सेवा करें इसके क्रम को समझने के लिए इस तरह से समझाया जा सकता है कि सखियां तीन प्रकार की कुछ सखी हैं कृष्ण स्नेहा देखा दूसरे प्रकार की जो सखी हैं वे हैं समस्नेहा तीसरे प्रकार की सखी हैं राधिका स्नेहाधिकार ये तीन प्रकार की सखी हैं इनमें कृष्ण स्नेहाधिकारी जो सखी हैं वे कभी भी मार्ग में अनुकार्य नहीं होती हैं उनका इमिटेशन नहीं किया जाता है उनकी चेष्टाओं का अनुकरण नहीं किया जाता है क्योंकि उनमें एक कमी है कि कृष्ण के अतिशय स्ने के कारण वे श्री वृंदावनेश्वरी राशेश्वरी श्री किशोरी जू उन किशोरी जू का भी कई बार अपमान कर देती हैं क्या सखी ज्यादा ऐठ मत ये यौवन अंजलि का पानी है या हाथ में ली हुई रेत है इसको खिसकने में देर नहीं लगती है ज्यादा भाव नखा श्याम सुंदर इतने बड़े वे तुझे बुला रहे हैं तू नहीं मांग मांग रही है ऐसा कह करके यदि श्री स्वामी का भी अपमान किया जाएगा तो ये अपमान साधक के लिए कभी भी अनु नहीं हो सकता इसका इमिटेशन नहीं किया जा सकता है इमिटेटेबल वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो कृष्ण स्नेहाधिका सखी हैं, वे लीला में तो हैं परंतु तो साधक वर्ग में कोई भी कृष्ण स्नेहा सखी उनको अपना आदर्श नहीं मानता है अब दूसरे प्रकार की सखी है वे है समस्नेहा ये समस्नेहा सखी भी दो प्रकार की एक है प्रियम सखी और दूसरी है प्रिय सखी प्रियम सखी कौन है श्री ललता विशाखा तांबुल भक्त ललताम विशाखा गंधे चंद ने चाम चंपकलताम चित्राम बसंतर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखा च नर्तने सुदेवी जलसेवाम रागे श्री रंगदेविका सबसे सब करती हैं, कोई कोई किसी की कोई सेवा विशेष प्रिय है इसलिए उसको विशेष रूप से वो सेवा की बात कही गई कि ये उनकी सेवा है तांबुल भक्तों लल्ला इत्यादि ये विशेष सेवा कही बताई गई तो जो प्रिय नरण सखी हैं, उन प्रिय नरण सखी वे हैं मुख्य रूप से अष्ट सखी घरानी के आ सखी ललता विशाखा चित्रा जी श्री तुम विद्या जी इंदुलेखा जी रंगदेवी जी सुदेवी जी श्री ललता विशाखा चंपक लता जी तो ये अष्ट सखीगण श्री योगपीठ में विराजमान है ये सेवा करती हुई विराजमान जैसे पूर्व में श्री चित्रा जी हैं फिर श्री तुंग विद्या जी जो हैं चंपकलता जी वे चपकलता जी, जी कहीं अग्निकोण में हैं उत्तर में फिर अन्य सखी फिर नैवृत् में श्री सुदेवी जी रंगदेवी जी पश्चिम में श्री तुंग विद्या जी उत्तर में श्री ललिता ईशान में शिव शाखा इस प्रकार जो सखी हैं अष्ट सखीगण वे अष्ट सखीगण कहीं योगपीठ में विराजमान शिव प्रियालाल की तो ये हो गई प्रिय नर्म सखी तीन प्रकार की सखी थी एक थी कृष्ण स्नेहा उनको प्रणाम कर दिया दूसरी जो सखी है समस्नेहा इन समस्त समस्नेहाओं में प्रिय नर्म सखी ये श्री किशोरी जी कि की अष्ट सखी और उनकी उप सखी तीसरे प्रकार की जो सखी है वो तीसरे प्रकार की सखी है प्री सखी प्री सखी है जो भले कितनी भी पद में ऊंची हो पंथ अपने आप को निकुंज की सबसे छोटी सखी मानती हैं, जैसे श्री नांदी जी जैसे श्री बृंदा जी जैसे श्री कुंदलता जी कोंदी जी ये अपने आप को छोटा करके ही कहीं मांगती ये हुई समस्नेहा अब समसनेहाओं के प्रेम को यह तरारियों में तोला जाए एक पल्ले में रखा जाए श्याम सुंदर के प्रति प्रेम दूसरे पल्ले में रखा जाए राधा रानी के प्रति प्रेम तो इन समस्त समस्नेहाओं का भी राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वह कुछ नवा हुआ होगा वह कहीं झुका हुआ ही होगा पल्ले। तो यद्यपि समस्त स्नेहा हैं, फिर भी इनका पक्षपात सर्वदा श्री राधिका के प्रति है तीसरे प्रकार की जो सखी है वे हैं राधिका स्नेहाधिका यह भी दो प्रकार की एक है प्राण दूसरी है प्रिय सखी हैं सखी है श्री नित्य परिकरण रूप जो मंजरी हैं वे प्राण हैं जैसे रूप मंजरी विलास मंजरी जी श्री और जो गुण मंजरी जी ये सब प्राण सखी होकर के विराजमान इन सखियों के अनुगत्य में जो साधन सिद्धांत दासी हैं ये दासी ये दासीगण उन श्री रूप मंजूरी जी, जी का रत मंजिल जी का का श्री तुलसी मंजिरी जी का गुण मंजिरी जी का इनका अनुवत्य ग्रहण करके वे विराजमान होती हैं और वे विराजमान होकर के वे श्री श्रीप्रियालाल की सेवा करती हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि प्रिय सखी संगे तो इस प्रकार पांच प्रकार की सखी हुई एक हुई कृष्ण स्नेहा जिका दूसरी जो सखी हुई वो प्रिय नर्म सखी तीसरी हुई प्रिय सखी चौथी हुई प्राण सखी पांचवी हुई नित्य सखी ये पांच प्रकार की जो सखी हैं इनको भी एक कर किया जाए तो कृष्ण स्नेहा देखा समस्नेहा और राज का स्नेहा दो राधिका स्नेहा देखा दो समस्नेहा और एक कृष्ण स्नेहा देखा ये पांच प्रकार की सखियों का इस प्रकार से श्री उज्जवल निर्मणी में रूप गोस्वामी जी ने जो विभाजन किया जो विश्लेषण किया उनमें ये सखीगण विराजमान है तो उस समय श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ये चमेल मंजे दीजिए अपने आप को कहा मान रही हैं? अपने आप को मान रही हैं कि मैं तो प्रिय सखी हूं मैं मैं तो प्रिय सखी मैं तो नित्य सखी हूं और नित्य सखी प्राण सखी का आश्रय ग्रहण करके माने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी उनका आश्रय ग्रहण करके प्रिय सखी संगे जब ये प्रिय सखियों को मुझे सौंप देंगे अनंग मंजिरी जी को सौंप देंगे उन अन्य मंजूरी के साथ में प्रिय सखी श्री वृंदा इनके साथ में कब मैं श्री प्रियालाल की सेवा करने के लिए विराजमान होंगी तो नित्य सखी आन ग्रहण करेगी प्राण सखी का प्राण सखी आन करेगी प्रिय सखी का प्रिय सखी आनवत्त्य ग्रहण करेगी प्रिय नर्म सखी का और प्रिय नर्म सखी के अनुवृत्य में जैसे कोई विशाखा के यूथ में कोई श्री तुंग विद्या जी के यूथ में कोई श्री सुदेवी जी के ंगदेव जी के युद्ध में सेवा करते हुए विराजमान श्री महावाणी संप्रदाय उनमें जो सेवा पद्धति है वो श्री जी का अनुगृत्य ग्रहण करके कहीं जो सेवा पद्धति है वो श्री विशाखा जी का अनुगत्य अपनी परंपरा में श्री विशाखा जी का कहीं ललता जी का अनुगत्य ग्रहण करके कहीं इनका अंगत गण करके तो गो मंजिरी इत्यादि जो प्राण सखी गण हैं, वे प्राण गण भी नित्य सखियों का अनंत मंजरी का आश्रय गण करके उनके आश्रय में शिवप्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान होंगी तो प्रिय सखी गण संगे, सेवन को वो रंगे, कब मैं रंग पूर्वक आनंद पूर्वक सेवा करूंगी रंग शब्द का अर्थ है रंगे रंगो रागे रने नृत्य रंग शब्द रंग के अर्थ में आता है कलर कभी रंग शब्द आता है राग के अर्थ में गायन के अर्थ में कभी रंग शब्द आता है रंग कलिंग युद्ध उसके अर्थ में और कभी रंग शब्द आता है वो नृत्य के अर्थ में रंगमंच तो यहां पर कब मैं सेवन करे रंगे परम उल्लास के साथ में श्री प्रिया इनकी सेवा करते हुए विराजमान होंगी विशेष रूप से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनकी जो सेवा है वो दूध उठाने की सेवा उस सेवा को विशेष करते हुए रंग पूर्वक श्री प्रियालाल इनको दूध दुग्ध समर्पण करने की दूध उठाने की जो सेवा है उस सेवा को करते हुए मैं विराजमान हूँ चरण सेवे निज कौरे कब मैं श्री प्रियालाल इनके चरणों का सेवन करते हुए श्री प्रिया जी अत्यंत अत्यंत कोमल हैं। रास में नृत्य करने के बाद में अब श्रमित हो गई हैं। जहां पर दासी सेवा कर रही है श्वास समझ सुर बोल चलत नयन मुख मोंग और थोड़ी सो लगी यह सुख समझे कौन जहां सेवा जो हो रही है वो सेवा हो रही है कैसे श्वास समुझ श्री प्रिया जी की श्वास जो उठ बैठ रही हैं उनके आधार पर श्वास से ये समझते हैं कि इस समय प्रिया को किसकी जरूरत प्यास लग रही है कि पंखा की जरूरत है कि तकिया कहीं बिगड़ रहा है है कि या की की कोई लता श्री लाल आंखों के के सामने व्यवधान के बीच में आ गई है श्री प्रिया के को लाल जी के दर्शन करने में बाधा हो रही है या कोई अलकावली बार बार महनों के बीच में आ रही है दर्शन में बाधा आ रही है कभी अपनी उंगली के के द्वारा उस को कान ऊपर चढ़ाती हुई ये दासी विराजमान होगी कभी पंखा करती हुई कभी श्री प्रिया जी को लालजी को जल समर्पित करती हुई कभी चमर करती हुई कभी पृष्वेद बिंदु जो आ रहे हैं उनको पहुंचती हुई कभी विगलित तकिया उनको संभालती हुई कभी जो लताएं आ रही हैं उन लताओं को दर्शन में बाधा ना हो क्योंकि पलकांतर अवलोकबिंद कल्पांतर ही बेहतर जहां पर पलकांतर आता है तब भी कल्पांतर प्रिया जी को प्राप्त हो जाता है तो उसको दूर करते हुए कव में विराजमान होंगी तो चरण सेव निज कौरे कब अपने हाथ से चरणों की सेवा करूंगी और श्री प्रिया जी के चरण से थोड़ी लगा करके कब मैं शैया के किनारे सहारे नीचे बैठूंगी श्री प्रिया उम्मीद आ रही है इसलिए बोलने में अल रही है इसलिए कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुख से नहीं कहेंगे चरण की ठोकर मार करके कहेंगे कि अरे मैं पंखा कर दिया चरण की ठोकर से इशारा करेंगे सो थोड़ी सो ए लगी सुख समझे कौन तो कब चरण सेव निज करे अपने हाथ से श्री प्रियालाल इनके चरणों की सेवा करते हुए मैं विराजमान हूँ दुहिक कमल डीठ कौत के हिर कब वो अवसर होगा कि श्री प्रिया ने जो श्रृंगार धारण कर रखे हैं मिलन में श्रृंगार रूपी सखी कहीं की कहीं पहुंच गई और जहां पहुंचे वहां ही वह मूर्छित होकर के गिर गई तब उस सखी को पुनः जागृत करके अपने स्थान पर अपनी सेवा में प्रवृत्त करूंगी यह की रीति कब दुहे का कमल बीठ कब कमल से कमल को मिलाती हुई श्री नुकुंद मंदिर में मैं विराजमान होंगी जहा अधर कमल से अधर कमल कपोल कमल से कपोल कमल वक्ष कमल से वक्ष वक्षकमल श्रीहस्त कमल, श्री कमल चरण कमल से चरण कमल को मिलाती हुई कव में विराजमान होंगी तो कमल से कमल को मिलाती हुई कव में रूप से विराजमान होंगी। तो दुहुक कमल डीठ दोनों के नेत्र कमल उनको परस्पर मिलाऊंगी। श्री प्रिया लाल जी के रूप माधुरी का दर्शन करते हुए कभी मूर्छित हो रही हैं तो सखी का प्रयास ये है कि वह प्रेमानंद को बढ़ा करके नहीं मानती है वह सेवनंद को बढ़ा करके मानती है और कहती है अभी सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है इस समय जागृत रहे इस रूप माधुरी का कर पंत सखी के कहने से कोई मूर्छा रुक जाएगी क्या वो तो आएगी तो आएगी ही सखी प्रयास यही करती है कि श्री प्रिया लाल को कहीं मूर्छा ना आ जाए रस में इसलिए कमल बीठ दोनों की जो दृष्टि है बीठ मान दृष्टि दोनों के नेत्र कमल उनको मिलाती हुई कमल से कमल का संयोग कराती हुई प्रेम की विकलता में जहां श्री प्रिया लाल जी उनके श्रीहस्त कमल कमल से जब तो होकर के विराजमान है दोनों के कमलों को कम मिलाती हुई मैं विराजमान हूंगी कौतुक हेरे अंग पुलक अंतरिकर्वक दोनों के रोमांच का मैं दर्शन करूंगी प्रेम जो कहियत मन थोरती काम कहत रतरंग और अंग अंग व्यापक रहे ताको कहत अनथाई भाव हृदय में कहीं सो रहा है उसका नाम है प्रेम हमारे निकुंज में वही स्थायी भाव जहां क्रिया रूप में कहीं परिणत हो रहा है चेष्टा रूप में परिणत हो रहा है उसी चेष्टा का नाम है काम यह जगत वाला काम नहीं है जगत में आत्म सुख की इच्छा उसका नाम काम है परंतु निकुंज मंदिर में जिस काम का स्मर का वर्णन किया गया वो सोए हुए स्थाई भाव का ही कहीं प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कार्य रूप में परिणत होना वही है यहां पर काम और अंग अंग व्यापक रहे जहां रोम रोम प्यारे से मिलने के लिए व्याकुल रहे उसका नाम ही है अनंग तो दु अंग पुलक अंतरे दोनों के श्री अंग में जो अनंग उत्पन्न हो रहा है उस अनंग का में उनके रोमांच का कव में दर्शन करूंगी और दोनों के हृदय में रोमांच श्री अंग में रोमांच उत्पन्न करते हुए सात्विक जो अष्ट भाव है उन अष्ट भावों को उत्पन्न करते हुए उस रस का आस्वादन युगल को कराऊंगी और युगल की सेवा ही इनका सुख है जैसे घी परोसने वाले को अपना हाथ चिकना करने की जरूरत नहीं है ऐसे जब सेवा कर रही हैं और प्रिया जी को या लालजी को जो सुख मिल रहा है लाल जी का सुख ही इन सखियों का सुख है इसलिए अलग से इनका कोई सुख नहीं है प्रिया लाल का सुख ही इनका सुख है दुई अंग पुलक अंतरिक दोनों के बीच हृदय में अपूर्व रोमांच उत्पन्न हो रहा है मल्ल का मालती युथी नाना फूले माला गाथी कबे दिव तोहार गलाए गलाएहार गलाए तब अपने हाथ से माला गूथ करके ये माला नहीं है ये भाव है तो भावों के पुष्पों की माला गूथ करके तब दोनों के कंठ में मैं धारण कराऊंगी और ये माला रूपी सखी ही कभी प्रिया के की माला लालजी को कभी लालजी की माला प्रिया जी को धारण कराते हुए दोनों के बीच में वो माला ही दूती बनकर के युगल के प्रेम का अपूर्ण से विस्तार करती हुई विराजमान होगी जैसे श्री गोदाम्बा जी वे श्री रंगनाथ के लिए अपने हाथ से धनुर्मास में माला गूंथ रही हैं और माला गूंते गूदते दर्पण के सामने जाकर के उस माला को देख करके स्वयं अपने रूप को देख करके मोहित हो रही है और उस माला को स्वयं धारण कर देती और पिता देखते हैं अरे हर हाय बेटी ये तूने क्या किया ठाकुर जी की माला और तूने पहन ली इस माला को अलग करना अलग करना ये प्रसादी हो गई अंत माला चाहिए अमनिया माला तूने पहन लिया इस माला को इस माला को अलग रख सक पका गई है श्री गोदा जी, जी, और माला को कहीं अलग रख देनाथ उस समय कह रहे हैं कि ना मैं तो वही माला पहनूंगा जिसको गोदा ने पहना है वो मेरी है मुझ में और गोदा में कोई अंतर नहीं है गोदा की पहनी हुई माला को ही मैं पहनूंगा और आग्रह करके आदेश दे करके श्री गोदा की पहनी हुई माला को श्रीरंगनाथ रंगनाथ धारण करते श्री श्रीरंगनाथ भगवान की जय तो ये अद्भुत कम वो अवसर होगा कि तो दोनों की जो माला है मल्लिका का युथी नाना फूले माला गाथी कवे दीवी दोहार बोला है कब मैं अपने हाथ से माला गूस करके दोनों के गले में प्रदान करूंगी और वो माला ही जैसे दूती बनकर के एक के भाव को दूसरे के पास में संप्रेषित करते हुए विराजमान हो रही है दोहार सोनार कटोरा कौरी कर्पूर चंदन भरे कवि दिव्य दो गाए। गाय श्री किशोरी जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर मेरा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया है सखी आती होंगी कहीं वे मेरा प्रयास नहीं करें इसलिए मेरे श्रृंगार को आप संभाल दो और जब श्री श्याम सुंदर श्रृंगार संभालने के लिए बैठे उस समय हाथ काप रहा है उस समय श्याम सुंदर से कहकर कह रही हैं कि रहने दो रहने दो आपके बस की बात नहीं है अब यह कमल पत्र मैं बना देती हूं ऐसा कहकर के सोने के सोनार कटोरा कौरे सोने का जो कटोरा है उस कटोरे में कपूर चंदन भरे सुंदर कपूर चंदन भर करके कभी कजरोटा कभी रंगरोटा कभी अतरोटा इनके कटोराओं को लेकर के जिसमें अतर विराजमान उसका नाम अतरोटा जिसमें नाम रंग विराजमान उनका नाम रंगरोटा जिसमें काजल विराजमान उसका नाम कजरोटा तो कजरोटा रंगदोटा अथरोटा आदि इनको सजा करके कब अपने श्रीहस्त से मैं हे श्री किशोरी जो आपके कपोल के ऊपर सुंदर पत्रावली की रचना करते हुए विराजमान होंगी तो कपूर चंदन भरी कवि दिव्य दोहार गाय श्री लाल दोनों के श्रीअंग के ऊपर कब मैं पत्रावली की रचना करते हुए विराजमान होंगी मन हू हो ही मुख्य कब ऐसा होगा इस प्रकार अपने आप को सजा करके दोनों के मुख को अपलक निहारती हुई मैं विराजमान होंगी एक मौका था? कि मैं वो तो भाव कि इतनी मूल्यवान दुर्लभ वस्तु उसको मैं मांग रही हूं और मेरी अपना व्यक्तित्व क्या है ठन ठनपाल जिसमें कोई साधन नहीं तो निज की और वस्तु जो चाही रही है उसकी अतिमिवता ये दो भाव विशेष रूप से किम में और कदा में जल्दी से भाव मिले और आपके बिना इस भाव को कोई दूसरा दे नहीं सकता आप अपनी कृपा से ही इसका समर्पण कर सकती है तो जल्दी से किम कदा इन दोनों भावों को मुझे प्रदान करें तो वही कह रहे हैं कवे दिपे दो हार गाय कवे कदा तब कव दोनों के श्रीअंग के ऊपर यह मैं अल्पना जो चित्रावली है उस चित्रावली की रचना करती हुई विराजमान होंगी आर ईमान हो हूह मुखो में रोखे बो उनका दर्शन करते हुए दोनों के मुख का निरीक्षण करते हुए ही बस अपलग विराजमान रहती है यही है अनुराग का लक्षण कि सतत उपभुक्तमान वस्तु में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति होना इसी का नाम है अनुराग और वो अनुराग ही स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर के महाभाव बन जाता है अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त प्रकाशित है या वाश्रय वृत्ति तो वो हमारा तो कब दोनों के मुख को दो मुखों दुर्मुख दोनों के मुख को देखूंगी और प्रत्येक क्षण नृत्य नए सौंदर्य का अनुभव करूंगी यह ब्रिज की विशेषता यह है यहां की नुकुंज की कि यहां प्रत्येक क्षण नव विलास है प्रत्येक क्षण प्रथम विलास है कभी भी पुरानापन तो है ही नहीं जब देखते हैं तभी नित्य नूतनता यहां विराजमान है इसलिए नवल निकुंज नवल वृंदावन नवल लाल नवल रस नवल विलास हर वस्तु नई होकर के ही सदा विराजमान है लीला रस निकुंज शयन कब लीला रस में निकुंज मैं आपको शयन कराऊंगी लीला का तात्पर्य है लीला का परिभाषा दी गई लीला का चारों विक्रीड़ा प्रिया लाल की चित्त हरण करने वाली जो चेष्टा है उसका नाम ही है लीला उस लीला का मैं कब कर दर्शन करूंगी तो निकुंज शयन में निकुंज शयन में जब स्वस्वरूप में श्री श्यामचंद्र विराजमान हैं और यह लीला किसी ध्रुव प्रहलाद गजन के लिए नहीं है बल्कि निज आनंद के लिए के आनंद के लिए है उपाधि रहित होकर के ये लीला विराजमान है किसी दूसरे के लिए की गई तो इसका मतलब उपाधि है वो कंडीशनल है टर्म कंडीशन जुड़े हुए हैं किसी दूसरे ने चाहिए है इसलिए लीला हुई है परंतु यहां पर जो श्री निकुंज मंदिर में श्रीमदावन में ये जो लीला हो रही है, ये किसी दूसरे के चाहिए लीला नहीं है उस लीला को कब मैं शयन करूंग दर्शन करूंगी सो लीला रस निकुंज इनमें भी जो शयन लीला सेज भाव निश रहे इनमें सेज का भाव सर्वदा विराजमान जहां गोचारण कर रहे हैं स्नान कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं परंतु चित्त में दोनों रसियाओं के चित्त में श्री प्रिया की छवि ही निरंतर निरंतर विराजमान है इसलिए नित्य विहार सर्वदा विराजमान रेमे रमेश सुंदर वीर यह सार्वे का स्व प्रति ये अचुत अच्त हो करके विलास कर रहे हैं श्रीमद्भागवत में अच्छुत शब्द का प्रयोग हुआ इसका मतलब है सना लीला चिंतन करते हुए विराजमान तो जितना भी प्रणावन का वैभव है वो वैभव व्यर्थ नहीं है वो वैभव सदा सेवा के उपयुक्त तो हो करके ही विराजमान है श्री कुंड लता संगे के कौतुक रंगे नरोत्तम करिम श्रव का वो अवसर होगा कि श्री कुंद लता जी नंद भवन से पधारेंगे शिव प्रिया जी को श्री नंद भवन में पधराने के लिए पाक रचना के लिए सखी का अनुवृत्त ग्रहण कर रही है प्राण सखी प्रिय सखी का अनुवृत्त ग्रहण कर रही है प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी का ग्रहण करती हुई विराजमान है तो कब श्री कुे केल कौतुक करेंगे नरोत्तम कौरे व्रवण नरोम ये है यही उसका श्रवण कर रहे हैं नरोत्तम वो है जिसने सब वस्तुओं का त्याग करके श्री प्रिया लाल का सेवन किया वो है नरोत्तम वास्तव में ये नरोत्तम होकर के ही विराजमान है कब इस परम श्रेष्ठ वस्तु का मैं श्रवण करती हुई विराजमान होंगे ऐसे मनोराज्य में उस लीला का निरंतर निरंतर चिंतन करते हुए किम और कदा इनके ही अनेक अनेक जो विस्तार है उन विस्तार को हृदय में धारण करते हुए श्री प्रियालाल की सेवा यही निरंतर निरंतर परम परम लक्ष्य है इस लक्ष्य से बढ़ करके इस सेवा से बढ़कर के और कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है तो सर्वोत्तम सेवा को श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय और उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद वे कृपा करके उनकी कृपा के द्वारा संतों की कृपा के द्वारा ही ये वस्तु तो प्राप्त हो सकती है अन्य कोई तो नहीं हो सकती है और आज उनके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के के अवसर पर उनके नुकुंज प्रवेश जो नृत्य नीला प्रवेश उसके दिव्य अवसर पर परम उदार होकर के भी विराजमान है अतः अपने जो गय है उस गुणतम रहस्य का भी वे अपर रूप से दान करेंगे और इस परम व्य क्षण में उनके श्री चरणार्दीन में वदान्य श्रोमणी के श्री चरणार्दीन में कूट कुट बंधन बोलो शिवृंदावन दिहारी लाल की जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय उनके धियो धियो की जय आज के आनंद की कीताय गौर हरी बहु जय जय श्री राधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय रमि